मालिका होकर के विराजमान परम सुंदर माला होकर के हृदय सुंदर मालिका होकर के विराजमान मेरे हृदय की हार वे श्री नंदनी है या पे मेरे हृदय मेरे हृदय के लिए हृदय पर शोभित होने वाली हृदय मान्य सुंदरी मालिका माला होकर के विराजमान है साधुना पि सके नाव बनम हाय मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं परंतु तो अभी भी श्री विश्वास नंद ने मेरे पास में नहीं आई अभी भी साधुना पि सके अभी भी वे तक क्यों नहीं आई है तक क्यों नहीं आई है तो हंत मधुर जीवत औषधि जो मेरे जीवन की औषधि रूप होकर के विराजमान है अर्थात रसायन होकर के विराजमान या मनोली कमला करावली मेरे मनुरूपी भ्रमर के लिए जिनका सौंदर्य कमल होकर के विराजमान और उस कमल की सरोवर स्वरूपा होकर के जो विराजमान है आकरावली होकर के सरोवर स्वरूप होकर के विराजमान है और याप में हृदय हृदय हृदय मालिका और जो मेरे हृदय के ऊपर हृदय माने परम सुंदरी मालिका होकर के विराजमान है सा अधुना आप सख ना हाय कितनी देर हो गई कब से मैं प्रतीक्षा देख रहा हूं परंतु वे ने अभी भी यहां पर नहीं आई अतशोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है और हर जगह माने रूप का प्रयोग किया गया कि मेरे रूपक और रूपकाश्योक्ति इन दोनों का प्रयोग है कि मेरे हृदय की वे हृदय मालका के समान हैं मालका स्वरूप है वे मेरे मन रूपी भ्रमर की कहीं कमल के सरोवर स्वरूप है मेरे जीवन की वे औषधी स्वरूपा होकर के विराजमान इस प्रकार रूपक का प्रयोग और अश्योक्ति रूप रूपक का विशेष रूप से प्रयोग है वे अभी तक श्री क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई तो बेल बेलम नंद्यसी बेलमंगिनी नंद्यामुेलम तो स्मर विनोदनाटकहीतूत्रता तदेव तह अरे नांदी तू नांदी होकर के ही विराजमान है नांदी किसी भी नाटक के प्रारंभ में जो देवता ऋषि या राजा की प्रशंसा की जाती है उस प्रशंसा के श्लोक को स्तुति को नांदी कहते हैं और नांदी मंगल प्रदान करने के लिए नांदी पाठ सब नाटकों के प्रारंभ में नांदी पाठ प्रारंभ में नांदी पाठ होता है और सब जगह एक कहीं ड्रामेटिकल नोट नोट दिया जाता है नाटकीय टिप्पणी दी जाती है कि नान्यन्ते सूत्रधार नांदी पाठ होने के बाद में फिर सूत्रधार प्रवेश करता है तो नांदी एक तरह से किसी नाटक को प्रारंभ करने वाला वह मंगलाचरण है और यहाँ पर नांदी जी भी वास्तव में मंगलाचरण है क्योंकि श्री प्रियालाल का जो अपूर्व मिलन होगा उस मिलन की मंगलाचरण रूपा ये नांदी ही है जैसे नांदी पाठ नाटक का प्रारंभ करने वाला होता है इसी प्रकार नांदी के आगमन से ही श्री प्रियालाल इनका मिलन का वो जो महामहोत्सव रंग वह प्रारंभ होगा तो नांद बोले अरे सखी अरे नांदी ये नाम भी हो गया नांदी के लिए तू ही वास्तव में नांदी हो करके विराजमान है तो देवद्विज नृपादी नाम नांदी की परिभाषा है कुछ ऐसी ध्यान नहीं आ रही है कि देवद्विज दुपादी नाम देवता द्विज नृप इनकी जहां पर स्तुति की जाए विचित्र अलंकृत शैली में उस वंदना का नाम नांदी है तो देवता द्विजो राजा इनकी स्तुति का जो श्लोक है उस श्लोक को प्राम की वंदना को नांदी कहते हैं अब नांदी के बाद में फिर सूतधार होता है सूतधार की परिभाषा कहीं नाट्यशास्त्र में और नाटक चंद्रिका में श्री रूप गोस्वामी जी ने दी है कि नाट्योपकरणाधीनि सूत्र मित्यवध धारयति धारित्यर्थे सूत्रधारो निगत्य थे कि नाटक के उपकरण को जो प्रयोग करे और सब पात्रों को जो अभिनय सिखाए उसका नाम सूत्रधार होता है तो नाट्य नाट्योपकरणादि नहीं सूत्र मित्यवधे नाटक के उपकरण आदि को आदि शब्द में नाटक की कथा नाटक के उपकरण माने उनकी जितनी भी ड्रेस हैं वो पूरी ड्रेस की पूरी उनकी व्यवस्था करना और रंगमंच की पूरी व्यवस्था करना तो एक तरह से जो प्रधान डायरेक्टर है निर्देशक है वो सूत्रधार कहलाता है सूत्रधार की एक विशेषता यह होती है कि वो कथा के ऊपर भी कथा भाग के ऊपर भी कंट्रोल करता है इसके बाद में वो स्टेज मैनेज भी करता है और स्टेज मैनेज करने के बाद में एक्टिंग भी सिखाता है जो पात्रों को जिनके आधार पर ही जिसके आदेश के आधार पर ही पात्र अभिनय करते हुए विराजमान होते हैं नाटक की जितनी भी सामग्री है ग्रीन रूम की उस ग्रीन रूम की पूरी सामग्री को रंगमंच के पीछे जो श्रृंगार कक्षा है उसकी पूरी सामग्री को वह वा उसका वह स्वामी होता है और केवल उसका ही नहीं बल्कि नाटक की जो सब्जेक्ट मैटर है जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु का भी वह नियंत्रण करता है और वो चाहे तो कथा वस्तु को कहीं भी परिवर्तित कर सकता है कभी ने जो कविता लिखी है उसके आधार पर उसको कहीं रंगमंच पर प्रस्तुत करना ंचीय प्रस्तुति उसका पूर्ण दायित्व सूत्रधार के ऊपर होता है तो सूत्र शब्द में सब कुछ आ गया तो यहां पर श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं बोले अरे नांदी मुखी तू नांदी ही नहीं है बल्कि तू सूत्रधार होकर के भी विराजमान है तो नांद अरे नांदी तू मन तू है तुम अनुवेल संगनी अरे सखी तू सर्वदा सर्वदा संगनी होकर विराजमान है और तू मेरी भी निरंतर निरंतर संगनी होकर के विराजमान है अनुवेल माने सर्वदा अंगनी माने मानी का तू सर्वदा सर्वदा मेरी अंगनी माने मानी का होकर के भी विराजमान है और नांदी मुखी अरे सदा सदा हमारी संगनी होकर के विराजमान है तो नांदे आसी, नांदी नांदे आशी अरे नांदी तू हमारी सना संगनी होकर के विराजमान है यन ममस्मर ना विनोद के इस मेरे स्मर विनोद माने कामदेव रूपी जो अपूर्व नाटक है इस नाटक का नाम है स्मर विनोद नाटक तो स्मर विनोद नाम नाटक में तू ही नांदी होकर के विराजमान है और नान्दी मुखी तेरा नाम भी है अरे नान्मुखी तू नांदी, नांदी होकर के ही विराजमान है अनुबेल माने सर्वदा सर्वदा अंगनी माने सहायका होकर के भी तू विराजमान है इस स्मर माने कामेव के विनोद रूपी इस नाटक में तू ही सर्वदा सर्वदा सहायिका होकर के विराजमान है माम का सूत्र धार तू मामक माने मेरे अभित माने वचन रूपी सूत्रों को धारने धारण करने वाली है मेरे वचनों को मामक अभित माने मेरे द्वारा जो वचन कहे गए हैं इन वचनों की तू सूत्र धारिका धार है अर्थात मेरे वचनों के तात्पर्य को तू समझने वाली है तो ये तो हो गया एक अर्थ और फिर दूसरा अर्थ हुआ कि मामक माने मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं इस प्रार्थना की सूत्रधार धारणी होकर के तू ही विराजमान है तो मामक अभित मेरे बचन होगे सूत्रधार और तू उनके साथ में ऐसा है कि नाटक के प्रारंभ में जो प्रस्तावना होती है उसमें सूत्रधारो नटी ब्रूते मासम बापिदम जहां पर सूत्रधार नटी के साथ में वार्तालाप करता है या मासमा ने एक प्रधान कोई पात्र उसके साथ में वार्तालाप करता है अथवा विदूषक के साथ में वार्तालाप करता है और नाटक को की मुख्य वस्तु को जहां रंगमंच के ऊपर स्थापित कर देता है उसका नाम प्रस्तावना है तो प्रस्तावना के ये तीन कहीं टेक्निकल ये कहीं पारभाषिक शब्द हैं नांदी सूत्रधार प्रस्तावना ये तीन नाट्य शास्त्र के कहीं पारिभाषिक शब्द हैं नांदी का अर्थ है नाटक के प्रारंभ में की गई प्रार्थना सूत्रधार माने जो नाटक का संचालन करता है उसको कहते हैं सूत्रधार और प्रस्तावना कहते हैं जहां सूत्रधार नटी के साथ में वार्तालाप करते हुए या विदूषक के साथ में वार्तालाप करते हुए या माशमा ने एक प्रधान जो पात्र है उसका शिष्य सूत्रधार का जो शिष्य है प्रधान शिष्य उस प्रधान शिष्य के साथ में वार्तालाप करते हुए जहां पर मूल कथा को प्रस्तुत कर दे उस अंश को प्रस्तावना कहते हैं तो यहां पर इन तीनों वस्तुओं को लेते हुए कह रहे हैं कि मामक अभेद मेरे द्वारा कहे गए जो बचन हैं उन बचनों वही ही बचन कहीं सूत्रधार होकर के मेरे बचन ही सूत्रधार होकर के विराजमान हैं और तू उस सूत्रधार की अन्य नि होकर विराजमान है साथ में बातचीत करने वाली होकर के नटी होकर के तू विराजमान है राधे काम अभी तदेव माव हो इसलिए अब तू उन श्री राधिका को रंगमंच के ऊपर प्रवेश करा दे जैसे दुण दुण दुण दुण <laughs> मेरे पास में जो है इसे, इसे। नहीं, नहीं, इस पूरी दास मेरे पास में पुस्तक नहीं है चलो जो भी हो जैसे भी है हमको क्या करना तो नांद तुम नांद नांद त्व अनुवेल मंगनी अरे नांदी तू सर्वदा सर्वदा अनुवेल मानी सर्वदा अंगिनी माने मेरी सहायिका होकर के विराजमान है यन मम स्मर विनोद नाटके मेरे इस स्मर विनोद रूपी नाटक की तू नांदी होकर के विराजमान है और साथ के साथ में आ, सूत्रधार के साथ में जैसे नटी वार्तालाप करती है और फिर वो मुख्य पात्र की नायक की कहीं रंगमंच के ऊपर एंट्री करा देती है रंगमंच को रंगमंच के ऊपर मुख्य पात्र का जैसे प्रवेश करा देती है ऐसे ही मामक माने मेरे संबंधी जो वचन हैं मेरे जो वचन है वही हैं सूत्रधारता सूत्रधार मेरे वचन हो गए सूत्रधार तू हो गई अंगनी उनके साथ में है विराजमान होने वाली सहायता करने वाली नटी और तू राधिकाम अभी तदेव मा हो तदैव माने माने उसी इस तदैव मदैव राधिका अभी आवो उस समय तू राधिका को कहीं अभी माने सन्मुख माने रंगमंच के ऊपर आवो माने स्थापित कर दे तो आ, जो आ, प्रस्तावना होती है प्रस्तावना में पात्र नटी और सूत्रधार कोई बात करते हैं और बात करते करते ही मोक्ष कथानक को और मुक्ष पात्र को रंगमंच के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं जैसे श्री विदग्ध माधव में नटी और सूत्रधार दोनों वार्तालाप करते हैं श्री रूप गोस्वामी जी सूत्रधार बन करके आते हैं और कोई नटी भी है वो भी आती है उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं और कह रहे हैं रंग आय संगमिता निशी पौर्णमासी बोले आहा सोयम बसंत समय उदय आय तस्मिन अरी सखी यह बड़ा सुंदर बसंत का समय आ गया है इस समय यह पौर्णमासी उपस्थित हो गई है और ये श्री चंद्र का राधिका के साथ में मिलन कराएगी तो वर्णन तो किया जा रहा है पूर्णिमा की रात्रि का कि पौर्णिमा की ये माधवी रात्रि आ गई है और इसमें चंद्रमा का कहीं वैशाख विशाखा नक्षत्र के साथ में राधा नक्षत्र के साथ में इसमें संगम हो रहा है और इतने में ही पौर्णमासी जी लठिया टेकती हुई रंगमंच के ऊपर आ जाती हैं और कह रही हैं कि अरे सूत्रधार कौन है कौन है तुझे कैसे लग गया तुझे कैसे पता लग गया कि मेरे मन की बात को तू यहां पर सबके सामने कह रहा है मेरे मन की बात तेरे तुझे कैसे पता लग गया और वो सूत्रधार और नटी वेद दोनों के दोनों कर भगवती पौर्णमासी जी पढ़ा रही हैं अब हमको यहां से चले जाना चाहिए ऐसा कहकर वेद तो चली जाती हैं और श्री पौर्णमासी जी रंगमंच के ऊपर आ जाती हैं और नाटक प्रारंभ हो जाता है तो ये नाटक को प्रस्तुत करने का एक प्रकार होता है पारभाषिक शब्दावली में ड्रामेट्रजी में इसको कहा जाता है अर्थोपक्षेपक अर्थ कथा वस्तु उनको उपक्षेप माने कहीं प्रस्तुत करने वाला तो अर्थोपक्षेपक रूप में ये पौर्णमासी जी के साथ में वो उसके सूत्रधार का नटी के साथ में वार्तालाप होता है और उसमें पौर्णमासी आई वहां पर वर्णन तो चल रहा था पूर्ण पूर्णिमा का और पूर्णिमा का वर्णन करते हुए वास्तव में जो रंगमंच के पात्र हैं पूर्णमासी जी वो पौर्णमासी जी रंगमंच के ऊपर आ जाती हैं और उनके साथ में अरे नानी मुखी कहां गई नांदी मुखी कहां गई और नांदी मुखी जी और पौर्णमासी जी दोनों प्रवेश करती हैं और फिर नांदी मुखी पौर्णमासी की चर्चा होकर के श्री राधिका को कैसे कृष्ण के साथ में मिलाया जाए इसके लिए दोनों की प्रतिनिशील हो जाती है ये रस की पद्धति है तो यहां पर उसी पद्धति को कहीं अपनाते हुए कह रहे हैं मैं नोट कर लूंगा वैसे श्लोक को तो <laughs> नांदी तुम अनुवेल अंगनी अरे नांदी तू अनुवेल माने सर्वदा अंगनी माने मेरे वचनों की सहायता होकर के विराजमान है मेरे वचन यदि सूत्र आ रहे हैं तो तू अंग होकर के उनकी सहायता होकर के विराजमान होती है और जैसे नाटक में प्रस्तावना में सूत्रधार नटी के साथ में वार्तालाप करते हुए मूल पात्र को स्थापित कर देता है ऐसे तू मेरे साथ में स्थापना करते हुए कव श्री राधिका को यहां पर उपस्थित करेगी ये कहने का तात्पर्य है यद मम स्मर विनोद नाटके मेरा ये स्मर विनोद रूपी नाटक है नाटक वो है जिसमें पांच या पांच से अधिक अंक हो और जिसमें पांच संधियों का प्रयोग हो मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन ये पांच संधियों का जिसमें प्रयोग हो ये सब अलग विस्तार की बात है तो वो इन पांच संधियों का जिसमें विस्तार हो उनका नाम नाटक है जिसमें केवल दो संधि या एक संधि हो उसका नाम कहीं भाड़िका या एकांगी तो वन एक्ट प्ले भी हो सकता है फुल मैनी एक्ट प्ले भी हो सकता है तो ये नाटक जो है उसमें कई एक्ट होते हैं कई अंक होते हैं वो वन एक्ट प्ले नहीं है केवल एक अंक ही नहीं है उसमें कई नाटक होते हैं तो जिसमें पांच से अधिक नाटक हो अधिक अंक हो उसका नाम नाटक है तो मेरे स्मर विनोद नामक इस नाटक की नाटक में मामक अभहित सूत्रधारता मेरे वचन ये ही सूत्र हो सूत्र होकर के विराजमान अर्थात तू मेरे वचनों का पालन करने वाली होकर के भी विराजमान सूत्रधार के वचनों का पालन करने वाली और सूत्रधार माने वो सूत्रधार पात्र भी होता है राधिका अभी तदेव आहो आबहो अरे सखी अब तू राधिका को अभी माने रंग मंच पर स्टेज के ऊपर मंच के ऊपर अभी माने सबके सामने आब हो माने तुम श्री राधिका को यहां पर लाओ अर्थात श्री राधिका को कब तुम हमारे सामने तुम यहां पर आवाहन करती हुई उनको ला करके विराजमान करती हुई विराजमान होगी तो नाटक के संदर्भों के माध्यम में ये प्रार्थना यह है कि कब श्री राधिका को तू यहां पर पधराएगी नो कदाचित अनुसंधदाति चंद्रकावलिपी विच्युताम तस्ते विशान ने याचनाचन मिदम निवेदन अब श्री किशोरी के चरणों में श्री श्याम सुंदर निवेदन करते हुए कह रहे हैं बोले हे श्री विश्वानंद ने हे प्रिय नो कदाचित अनुसंधान यह चंद्रकावलिम अपी बिच्युताम मैं आपका स्मरण करते हुए कभी नो कदाचित अनुसंधान मैं कभी भी किसी अन्य वस्तु का भी अनुसंधान नहीं करता हूं किसका अनुसंधान बोले यश चंद्रकावलिम अपी बिच्युताम बिछुड़ी हुई चंद्रका व... चंद्रावली का भी मैं अनुसंधान नहीं करता हूं यह चंद्रकावली शब्द में श्लेष अलंकार है चंद्रकावली का एक अर्थ हुआ चंद्रावली जी और दूसरा चंद्रकावली का तात्पर्य है कि मेरे माथे के ऊपर मैंने जो मयूर मुकुट धारण कर रखा है वो मयूर मुकुट भी गिर रहा है तो उस चंद्रावली का भी चंद्रकावली का भी मुझे अनुसंधान नहीं रहता है मेरे माथे का मुकुट कहां गिर रहा है इसकी मुझे चिंता नहीं रहती है तो नो माने नहीं कदाचित अनुसंधाती ये व्यक्ति मैं कभी भी अनुसंधान नहीं करता हूं याद नहीं करता हूं किसका य चंद्रकावल चंद्रावली जी का भी तुम्हारे सामने चंद्रावली जी का मुझे ये स्मरण नहीं रहता अथवा चंद्रकावली माने माथे की जो मुकुटमणी है माथे का जो मयूर पुष्छ है उस मयूर पुष्य का भी मुझे ध्यान नहीं रहता है विचुताम विचितामन गिरी हुई या बिछुड़ी हुई चंद्रावली जी का भी ध्यान तुम्हारे सामने नहीं रहता है यह रस की रीति है वृंदावन के कि श्री राधा रानी के सामने श्याम सुंदर को किसी अन्य युथेश्वरी का स्मरण नहीं है परंतु तो अन्य यूथेश्वरियों के सामने उनके साथ में मिलन करते समय राधा रानी का स्मरण सर्वदा बना रहता है यह रस की रीति है तो एक सिद्धांत एक जो अकाट्य सत्य है यूनिवर्सल है उसको यहां पर प्रस्तुत कर दिया कि राधिका के सामने किसी अन्य युतेश्वरी का मुझे ध्यान नहीं रहता है तस्ते बिर शुभे आज मैं हे श्री राधिके आपका विरही होकर के विराजमान हूं आपके विरह में व्याकुल हो रहा हूं हे शुभान ने याचनाचन मैं याचना करते हुए ये वचन कह रहा हूं याचन आचन मैं याचन किसे आचन माने पूर्ण इन वचनों को निवेदनम आपके सामने निवेदन कर रहा हूं याचनाचन मृदम निवेदनम मैं याचना पूर्ण इन वचनों को आपके सामने निवेदन कर रहा हूं इनको आप सुनो दोबारा सुन लें नो कदाचित अनुसंधान यह मान जो मैं कभी भी अनुसंधान नहीं करता हूं कि कहा मेरा मयूर मुकुट गिरता हुआ चला जा रहा है अथवा संकेत में कह रहे हैं कि चंदावली जी का भी मुझे अनुसंधान नहीं रहता है विचुताम जो खो गई हैं दूर चली गई हैं उनका भी मुझे अनुसंधान नहीं रहता है तस्ते ब्रहण शुभ में आपका ही विरहण विरही होकर के विराजमान हूं हे शोभ हे श्री राधिके याचनाचनम मैं याचना पूर्ण अचन माने इन वचनों को एकदम निवेदनम यह निवेदन कर रहा हूं याचनाचन एकदम निवेदनम याचना में याचना अचन, अचन क्रिया एक है कहीं क्रिया है प्रार्थना करने की क्रिया याचना याचना करते हुए मैं यह निवेदन करते हुए विराजमान हो रहा हूं याचना कर रहा हूं याचना को मांग रहा हूं इस तरह से कहीं अर्थ हो जाएगा याचना को मांग रहा हूं माने याचना पूर्ण इन वचनों को मैं आपके सामने कह रहा हूं अविरोधी सखी चंचले रुचा अविरोधी हरि हाँ, कृष्ण आविरोधी नहीं आविरोधी नहीं है हरिकृष्ण आविरेधी सखी चंचले रुचा हाँ आवी एधी हे प्रिय आप एधी माने निरंतर निरंतर विस्तार को प्राप्त करो आविर्भूत होकर के हे प्रिय अपनी रूप माधुरी को एधी माने विस्तृत करो आवि एधी आविर्भूत होकर के एधी माने बढ़ाओ सखी चंचले रुचा हे सखी हे चंचले रुचा माने अपनी कांति से आप वृद्धि को प्राप्त करती हुई विराजमान हो आविर्भूत होकर के धिम्ब मुम घन रसक प्रदम निदम घन रस को प्रदान करने वाले अपने इस निज जन को धिम्ब मुम धिम्ब मुम माने मुझे तुम आनंदित करो धिम्ब माने पसंद करो धीमु धातु जो है वो पसंद करने के अर्थ में आती है तो धीमू अमुम अमुम माने मुझे धीमू माने पसंद करो तुम वृद्धि करती हुई विराजमान हो लोक एश चिर स्ुटम हाय लोक माने देखो देखो लोक माने आप लोग देखो कि एश चिरतम मैं कब से दुखी हो रहा हूं शीतलांतर तरत्वम रुच शीतल अंतर तरत्व मेरे हृदय की शीतलता को यच्छतु माने तुम प्रदान करो श्री जीव गोस्वामी जी की क्रियाओं का प्रयोग अद्भुत अद्भुत अद्भुत क्रियाओं का ये प्रयोग करते दिम्बु रिछतु रिछ रिछ देने के अर्थ में धातु है धिम्ब धीमू ये धीम धातु जो है वो सुख देने के अर्थ में है मुझे आनंदित करो मुझे रिच्छतु मुझे आप शीतल अंतर अंतर तरत्व अंतर तरत्व माने मेरे हृदय की शीतलता को रिच्छतु माने प्रदान करती हुई आप विराजमान हो और ये माने अपनी रुचा माने अंगकांति से आप वृद्धि को प्राप्त हो तो आवि माने आप आविर्भूत हो एध सखी चंचले अरी सखी अरी चंचले रुचा एधी अपनी सौंदर्य से आप सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होती हुई विराजमान हो धिम मुम अमु माने इस व्यक्ति को धिम माने तुम सुखी करती हुई प्रसन्न करती हुई विराजमान हो घन सदम नदम में सर्वदा सर्वदा आपकी ही सेवा रस को प्रदान करने वाला हूं घन रसप्रद होकर के मैं विराजमान हूं ऐसे निजम माने अपने स्त्री को धिमु धिमू माने तुम आनंदित करो और लोक एश लोक माने अवलोक देखो देखो एश चिर संतम स्फुटम मैं बहुत समय से संद मैने दुखी हो रहा हूं स्फुट रूप में दुखी हो रहा हूं ऐसे मुझे शीतल अंतर तरत्वम मेरे अंतर तरत्व माने हृदय को शीतलता रुच तु मानी कृपा करके तुम प्रदान करो मेरे हृदय को अंतर तर को मेरे अंतर हृदय को तुम शीतलता प्रदान करो ये प्रार्थना कर रहे हैं स्वभावक्ति अलंकार अपनी प्रार्थना सीधी सीधी कही जा रही है प्रेम ममार्थ है लाघविम मथे ताम विभर्तमी युति गौरव तो इदम गौरवस्तु तईद वशस्त हृदय तत्थुस्तन प्रेम लाघव मिदम ममार है तो आम व्यवहार तुम हृदि हे प्रिय यह बात प्रेमनी लाघव प्रेम की लघुता को प्रकट करने वाला होगा यह बात प्रेम की लघुता को प्रकट करने वाली ही कहलाएगी अर्थात इससे प्रेम की महिमा ज्यादा प्रकट नहीं होगी कि प्रेम लाघव मिदम हे प्रिय ये बात प्रेम में लघुता को उत्पन्न करने वाली ही होगी कि ममार्थ है कि मेरे मन को आनंदित करने के लिए तो आम विभर तुम मेरा पालन करने के लिए यदि हृदि मेरे हृदय के बाहर होकर के घूम रही हो अब देखिए इसमें बिंब ये है कि श्री किशोरी जू तो बाहर घूम रही है दोनों दोनों के हृदय में विराजमान है श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया विराजमान है और प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है अब जो प्रिया श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान थी वो श्याम सुंदर को सुख देने के लिए बाहर निकल गई और बाहर घूम रही है और बाहर प्रकट होकर के फिर मिलन प्राप्त करते हुए श्याम सुंदर को मिलन प्राप्त करके श्याम सुंदर से मिलकर के श्याम सुंदर को सुख देंगे इतना स्पष्ट माने प्यारी के हृदय में प्यारे हैं प्यारी के हृदय में प्यारी हैं। अब पहले प्यारे की बात कर रहे हैं प्यारे के हृदय में जो प्यारी विराजमान थी वो प्यारे को साक्षात सुख देने के लिए बाहर निकल गई और बाहर निकल करके अब अभिसार करके आएंगे, तो श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत आनंदित होंगे इतना स्पष्ट है परंतु श्री प्रिया के हृदय में जब श्याम सुंदर आकर के विराजमान हुए और फिर निकले नहीं तो निकले नहीं तो कहीं प्रिया के वक्ष उनमें कहीं पोषण अपूर्व रूप से प्राप्त होगा और ऐसी स्थिति में प्रिया के वक्षस्थल अपूर्व उत्तुंगता को प्राप्त करके विराजमान हो रहे हैं तो प्रिया के हृदय से श्याम सुंदर निकल गए तो श्याम सुंदर के वक्षस्थल तो पिछके हुए हैं शिव प्रिया बाहर निकल गई कोई चीज बाहर निकल जाएगी तो हृदय कहीं दबा हुआ रहेगा परंतु यदि हृदय के भीतर ही कोई चीज रहेगी तो वह अपने प्रभाव को अपनी उपस्थिति को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करेगी ही इसलिए प्रिया उनके वक्ष की उत्तुंगता वह तो आपकी स्थिति को प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है मेरी स्थिति को आपके हृदय में प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है परंतु तो आप जो बाहर निकल गई हो उसके कारण मैं व्याकुल हो रहा हूं तो कह रहे हैं कि प्रेम में लाघव मिदम हे प्रिय आपका मेरे हृदय से निकल के बाहर घूमना ये प्रेम में लाघव क्या सुंदर कल्पना गज़ब तर्क जो है वो तर्क और कल्पना अद्भुत होकर के बेरा ही मान अद्भुत अद्भुत क्या बलेहारी जाओ बलेहारी जाए ये समझ की जो भावुकता और जो रसशीलता है तो उस रसशीलता का के ऊपर भलेहारी के प्रेम लाघव मिमम या प्रिय शिकायत कर रहे हैं प्रिया से बोले प्रिय तुम मेरे हृदय से निकल करके बाहर निकल गई बाहर हो और बाहर से फिर मुझसे मिलने के लिए आओगी ये बात प्रेम में लघुता को उत्पन्न करने वाली ही होगी तुमको मैं अपने हृदय कुंज में सर्वदा सर्वदा विराजमान करके वहां हृदय कुंज में ही तुम्हारी सेवा करना चाह रहा था परंतु तुमने प्रेम में लघुता दिखाते हुए ये प्रेम में कहीं छोटापन दिखाते हुए आप मेरे हृदय से निकल करके बाहर विराजमान हो गई हो और बाहर विराजमान हो करके अब मुझे आपको बुलाना पड़ा है प्रेम लाघव मिदम्थ है कि मेरे अर्थ है माने मेरे लाभ के लिए मेरी ममार्थ माने मुझे सुख देने के लिए हे प्रिय तो आम भरतु तो मिघ और अब मुझे सुख देने के लिए मेरा पोषण करने के लिए यदि हृदि आप मेरे हृदय से बाहर निकल गई हो और फिर मेरे पास में अभिसार करती हुई आओगी परंतु यह प्रेम की लघुता ही हुई गौरवस्तु इदम वास्तविक गौरव क्या होगा बोल वास्तविक गौरव यह होगा कि गौरवस्तु तससी तो असौ अंतरेव हृदि मेरी प्रीति निस्संदेह गौरवपूर्ण है कि ते ईदम बससी अंतर मैं तुम्हारे हृदय में ही निरंतर निरंतर निवास करता हूं गौरवस्तु इदम यह बात वास्तव में गौरवपूर्ण है कि वससी अंतर वससी असौ अंतरेव अस माने ये मैं तुम्हारे हृदय में ही निरंतर निरंतर निवास कर रहा हूं और इसका प्रमाण क्या है बोले इसका प्रमाण ये है कि कि आप उत्तम उत्तुंगों को धारण करके कृपा पूर्वक विराजमान हो ये इस बात का प्रमाण है कि मैं आपके हृदय में विराजमान हूं परंतु तो आप मेरे हृदय को छोड़ करके बाहर निकल गई हो और फिर मुझसे मिलना चाह रही हो तो आपका मेरे हृदय से बाहर निकलना यह हो गया कहीं लाघव और मेरा आपके हृदय में निरंतर बसना यह हो गया मेरी गुरुता प्रेम में प्रिय मैंने मानो आपको जीत लिया आप मेरे हृदय से निकल करके बाहर निकल गई परंतु तो मैं आपके हृदय में ही बिराइमान हूं बिल्कुल इसी भाव से मिलता हुआ एक अत्यंत अत्यंत सुंदर पद है वो इस समय मेरे पास में है नहीं श्री केलमाल जी का बड़ा सुंदर पद है उसका भाव ये है कहीं अक्षरों में कहीं अपराध हो जाएगा थोड़ा सा अक्षरों में थोड़ा अंतर है वहां पर ये है प्यारी जैसे हो तेरी अखियन में अपन अपनपो देखत तो हो ऐसो तुम देखो कह दो नाही हो तो सो कहो आंख मूद रहो निकस जाह ये शिप्रियालाल एकांत में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं और श्री किशोरी जो से किशोरी ये शाम सुंदर से पूछ रही हैं कि प्यारे हों तेरी अखियन में अपनपो देखत हो तुम्हारी आंखों को मैं अपनी आंखों से देख सकती हूं और तुम्हारी आंखों में मेरी आंख मेरे प्रति जो अपन पा है वो तुम्हारे आंखों के द्वारा साक्षात दिख रहा है मैंने तुम्हारा मुखदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारा मु कर रही हूं तो तुम मुझसे कितनी प्रीति करते हो यह साक्षात दिख ही रहा है अब श्री प्रिया जी को इस अनुभव करने की स्वयं इच्छा हो रही है प्रिया का जो श्याम सुंदर के प्रेम है उसको वे स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहती हैं श्याम सुंदर की प्रीति तो प्रिया दिख रही है दो जने आपस में हैं तो प्यारे प्रिया की और प्रिया प्यारे की प्रीति को देख सक रही हैं परंतु तो प्रिया जो हैं वे यदि अपनी प्रीति को देखना चाहें तो नहीं देख सकती प्रिया को प्यारे की प्रीति दिख जाएगी सामने परंतु तो अपनी जो प्रीति है वो अपनी प्रीति नहीं दिखेगी ऐसे ही श्री श्याम को भी प्रिया श्याम सुंदर से जो प्रेम कर रही हैं वो प्रीति तो दिख जाएगी परंतु श्री श्याम को अपनी प्रीति नहीं दिखेगी ये मूल प्रश्न समझ में आ, आ गया होगा एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं ए बी को देख रहा है बी ए को देख रहा है तो बी जो है वह ए की जो प्रीति है उसको तो जान लेगा परंतु तो अपनी प्रीति को नहीं जान सकता है। अपनी प्रीति स्वयं थोड़ी दिखेगी दूसरा जो देख रहा है सामने वाले की प्रीति को दोनों दोनों को देख रहे हैं परंतु तो दोनों के हृदय में एक अभिलाषा है कि मेरी अपनी प्रीति कैसी है तो प्यारे हो तेरी अखियन में जैसे अपन को देखो देखते ऐसे तुम देखो कहो ना ही पहली पंक्ति इसी प्रकार है कि मैं यह साक्षात रूप से देख सकती हूं कि तुम मुझे देख रहे हो मुझे चाह रहे हो ऐसे में तुमको देख मैं भी तुम को देख रही हूं तो तुम मेरी प्रीत को देख सकते हो परंतु समस्या जो है वो यह है कि मैं अपनी प्रीति को कैसे देखूं अपनी प्रीति को मैं कैसे देखूं बोलो उसका उपाय है तो सही एक उपाय उसका भी है कि भाई आंखों की पुतली में सामने वाले की प्रत्युम्ब तो आ जाएगा भाई दर्पण नहीं है तो क्या है, पुतली तो है ना पुतली में भी प्यारे की जो छवि है या प्रिया की छवि है वे दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे बोले हा ठीक है देख सकते हैं परंतु यह जो बात है परस्पर जो देख सकना एक दूसरे की आंखों में झांक करके अपनी प्रतिम्ब तो दिख ही जाएगा आंखों में दिख जाता पुतली में भी दिख जाता है प्रतिम्ब अपनी शक्ल भी कोई ध्यान से देखे तो पुतली में दिख जाएगी तो परंतु बड़ी स्पष्ट दिखेगी उसके लिए श्री किशोरी ने कहा कि मैं इसके लिए एक प्रयोग तुम्हारे सामने उपस्थित करती हूं पता लग जाएगा कि मेरी प्रीति कितनी है मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं इसका एक्सपेरिमेंट मुझे हो जाएगा इसका अनुभव मैं स्वयं कर लूंगी कि मेरी प्रीति कितनी है इसको स्पष्ट इस रूप से आंखों में देख सकती हूं परंतु तो वो एकदम क्लियर नहीं है एकदम साफ नहीं है क्योंकि जगह बहुत छोटी है वो मिरर जो है आंखों का पुतली का वो बहुत छोटा सा है वो दर्पण बहुत छोटा सा है उसमें अपना चेहरा पूरा एकदम स्पष्ट नहीं दिखता है स्पष्ट अनुभव करने का एक प्रयोग है वो ये है कि, किशोरी जी कह रही है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं और शाम सुंदर से कहती हूं कि शाम सुंदर अब यदि आपको मेरे हृदय से निकलना हो तो निकल जाओ प्यारे हों अपनी आंख मुंह देख जा उस समय तुम निकल करके दिखाओ शाम सुंदर तो एकदम घबरा जाते हैं और कहते हैं, ना ना ना बाबा ना ये ये ये प्रयोग कभी किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि प्यारी मैं आपकी आंखों से निकस करके कौन सी वो ठोर है जहां निकल करके जाऊंगा इसलिए मैं इस प्रयोग को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता हूं बस मुझे इन आंखों के भीतर ही निरंतर निरंतर बसाते रहो ऐसा जब कहा प्रिया जी जान गई कि नहीं श्याम की मुझ में बड़ी प्रीति है मेरी भी के भीतर प्रीति है जैसे श्याम ने प्रयोग किया ऐसे प्रिया से यदि कहा जाए कि तुम श्याम के हृदय से निकल जाओ तो प्रिया भी घबरा जाएंगी बोली जब तुम घबरा रही हो तो मैं भी इसी तरह से घबरा रही हूं सिद्ध हो गया कि हम तुम दोनों एक दूसरे के हृदय में ही रहते हैं लाल लाल की जय पूरा बिंब बहुत सुंदर पद है परंतु पूरा बिंब एकदम स्पष्ट हो गया है श्री केलमाल जी का केलमाल का श्री का श्री स्वामी हरदास जी बड़ा सुंदर पद है और उसका भाव यह है कि प्रियालाल दोनों एकांत में कभी एक दूसरे के अपने प्रेम की परीक्षा करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं प्यारे मैं और तू दोनों एक दूसरे की आंख में झांक करके देख रहे हैं अब तेरा जो प्रेम है तेरी आंखों को देख करके मुझे सही में पता लग रहा है कि तू मुझसे प्रेम कर रहा है ऐसे ही शायद मेरा प्रेम भी तुझे साक्षात दिख रहा होगा क्योंकि हम एक दूसरे को साक्षात विषय और आश्रय के रूप में देख रहे हैं दोनों दोनों के विषय हैं दोनों दोनों के आश्रय हैं और ऐसे है आश्रय बनकर के विषय की प्रीति को भी हम देख रहे हैं परंतु तो आश्रय आश्रय की प्रीति को देखना चाहे यह एक प्रश्न है आश्रय विषय की प्रीति को तो देख सकता है ए बी की प्रीति को बी ए की प्रीति को देख रहा है परंतु तो ए ए की प्रीति को देखना चाहता है तो उसके लिए कहीं एक सुविधा प्राप्त थी और वो सुविधा यह थी कि आंखों की पुतली रूपी दर्पण में अपने प्रतिम्ब को देख लो पता लग जाएगा आंखों की पुतली में दीखता तो है ही तो अपनी पुतली में आंखों की पुतली में अपने आप को देख लो तो देखने पर पता लग जाएगा परंतु श्री किशोरी जी और लाल जी दोनों बोले बोले हां आंखों में दीख तो जाता है परंतु उतना क्लियर नहीं है उतना विविड़ नहीं है उतना क्लियर नहीं है वो उसके लिए एक दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा कि तुम कितनी प्रीति करते हो इसके लिए दूसरा मेरी क्या दशा होती है इस बात को जानने के लिए एक दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा कि मैंने अपनी आंख बंद कर ली और श्याम सुंदर से कह रही हूं कि श्याम सुंदर आप मेरे हृदय से बाहर निकल जाओ अब जब श्याम सुंदर बाहर निकलने की बात कर रहे हैं तो एकदम घबरा जाएंगे बोलना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है हम कैसे आंखों से बाहर जा सकते हैं वो ठोर मुझे बताओ जहां मैं निकल करके जा सकता हूं कभी जा ही नहीं सकता हूं इससे प्रिय इस पूरे के पूरे प्रयोग को इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम खारिज करते हैं ये एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते हैं और ऐसा कहकर के शिवप्रियालाल दोनों गलवैया देते हुए उस समय विराजमान हुए बोले नहीं नहीं आपकी प्रीति इस बात से आपके बचन के द्वारा ही यह बात सिद्ध हो गई कि तुम्हारी मुझमें प्रीति है ऐसे ही मैं अपनी छाती पर हाथ रखकर के देख सकती हूं लाल जय तो यहां पर भी वही जो प्रयोग है उसे मिलता जुलता प्रयोग कह रहे हैं श्याम सुंदर किशोरी जी उसको उल्हाना देते हुए कह रहे हैं बोले हे प्रिय तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं मेरे हृदय में तुम बैठी हो परंतु देखो आज यदि तुम्हारा प्रेम बढ़ा के मेरा प्रेम बढ़ा यदि कोई ये कहे तो मिथ्या कला करते हुए श्याम सुंदर कहेंगे कि ना मेरा प्रेम गौरवपूर्ण है और तुम्हारा प्रेम लाघव से युक्त है ये उल्हा देते हुए क्यों बोले तुम मेरे हृदय में बैठी हुई मेरे हृदय से बाहर निकल गई इसलिए मेरा हृदय पिछका हुआ है श्यामचंदर का वक्ष स्थल पिछका हुआ है परन्तु श्री प्रिया का जो वक्षस्थल है वो उत्तुंग है तो कह रहे हैं देखो मैं तुम्हारे हृदय में निरंतर बैठा हुआ हूं इसलिए तुम उत्तुंग वक्शा होकर के विराजमान हो, हो। परंतु मेरे हृदय से तुम बाहर निकल करके धूर रही हो और माना मुझे सुख देना चाहती हो परंतु ये जो बात है ये बात अपने आप कहीं प्रकट कर रही है कि आपके प्रेम में लाघव है प्रेमणी लाघव मिदम यह प्रेम में एक लघुता ही होगी कि ममार कि मेरे अर्थ के लिए मुझे कल्याण देने के लिए तो आम इह मेरा पालन करने के लिए विभर मेरा पालन करने के लिए तो तु तुम मैंने तुम यज तुम मेरे हृदय के बाहर होकर के विराजमान हो, हो। परंतु तो गौरवस्तु इदम् यह बात गौरव की कहलाएगी कि वससी असौ अंतरेव हृदि मैं तुम्हारे हृदय के भीतर ही निरंतर निरंतर निवास कर रहा हूं यद प्रसुस्तनी क्योंकि तुम प्रशस्तनी होकर के विराजमान हो उत्तुंग वक्षस्थल उनसे युक्त होकर के तुम बिराई मान लो ये प्रेम में श्याम सुंदर का उल्हाने में श्री प्रिया से यह बचन है यह बिल्कुल वैसे ही प्रसंग हो गया जैसे कि वो प्रियालाल कह रहे हैं बोले मेरी आंखों में जैसी अपन पा है ऐसे तुम्हारे अपन पा है कि नहीं इसका प्रयोग करके देखें तो यहां पर यह प्रसंग हो गया दिख विघट तोपे तो राधे हो खेलती किल संक्र खल यति हंत दुर्भि एष दिख विघट तोपे राधे हाय उस दुर्विधि माने कामदे विधाता को दिख माने धिकार है उस विधाता को धिक्कार है धिक्कार है जो कि विघटतों पर सर्वदैव हृदय तया सह कि आय में विघटतों पर राधे राधे काशे के वियोग को भी प्राप्त करते हुए तुमसे मैं वियोग प्राप्त किए हुए हूं परंतु वियोग प्राप्त करते हुए भी मैं सर्वदैव हृदय तया सह सर्वदा ही तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में क्रीड़ा करते हुए डोल रहा हूं तो बिगटरोपी तुमसे अलग होने पर भी सर्वदैव हृदय तया सह सर्वदा तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर के मैं खेलती मैं क्रीड़ा कर रहा हूं किल संक्रधा खलह तो वो विधाता संक्रोधा मानो हमारे इस प्रेम को देख नहीं पाता है और क्रोध तत के तत्प्रीन दुर्धि हमारा जो मिलन है वो मिलन उनको करते हुए विराजमान है विराजमान होता है वो विधाता बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि कृष्ण के साथ में विराह होने पर भी मैं तुम्हारे साथ में निरंतर निरंतर क्रिया करते हुए रहता हूं परंतु इस बात पर विधाता जरूर क्रोध कर रहा है और क्रोध होकर के वह हाय तुम मेरी याद नहीं करती हो ये इस प्रकार वह हमको अलग करते हुए विराजमान हो रहा है ये बात ऐशधिक धिक यह बात बड़े धिककार की है के घटो पे राधे मैं तो राधिका से विघटित होने पर भी हृदय सर्वदय तुम्हारे साथ में तुम्हारे हृदय में ही निरंतर निरंतर कर रहा खल दुर्विधि ये दुष्ट दुर्विधि संक्रधा माने क्रोध करते हुए नेति तुम्हारे हृदय में जो मैं विराजमान हूं मुझे क्यों दूर कर रहा है हे प्रिय तो मुझे क्यों त्याग कर रही हो मुझे क्यों भुलाए हुए हो यह कहने का तात्पर्य क्रोधित करके दुर्विधि माने वो दुर्भाग्यशाली दुष्ट विधाता क्रोधा माने क्रोध करते हुए तत्मा ने इस मिलन को प्री लीन करते हुए विराजमान अर्थात मेरी उपस्थिति को तुम्हारे हृदय से लीन करते हुए यह विधाता बिराजमान है ऐशिक ये बात बड़ी धिककार की है तुमने सुन ले की होगी कि तुम्हारे हृदय में मैं नहीं हूं जबकि मैं विघटतों पर राधे राधिका से अलग हटकर के भी सर्वदेव हृदय तया सह सर्वदा ही उनधिका के साथ में उनके हृदय में माने माने माने ऐश ये कृष्ण सर्वदा सर्वदा श्री राधिका के हृदय हृदय में करते हुए विराजमान हो रहा है तो, वो विधाता तुम्हारे से मुझे अलग किए हुए हैं अर्थात तुम मेरा त्याग करके हे श्री प्रिय क्रूर बन करके कठोर बन करके कैसे दूर हो वो विधाता बड़ा धिकार का पात्र है के मानो हमारे प्रेम से ईर्षालु होकर वो खल विधाता दुष्ट विधाता तत्प्रलीनयति हमारा आपके साथ में जो हृदय में संगम हो रहा है आपके हृदय में जो हमारा संगम हो रहा है उस संगम को प्रलीन लीन करते हुए विराजमान हो रहा है वो अच्छयक्ति अलंकार है बिरह की अक्षयता यहां पर प्रकट कर रहे हैं मान से विभुतया समले संय नहीं मेव में निरुद्ध से सहय है वो बाई होना चाहिए शायद सही है तो मान से विभुतया समागता प्याली अभी सखी मन में भी तुम आए हुए सही है मे निरुद्ध्य मुझे कहीं बाहर सा स्थापित करती हो स्थापित करती हो मुझे कहीं बाहर तुम स्थापित कर रही हो मान से विभुतया समागत रूप में तुम आई हुई विराजमान हो परंतु बाह्य विभु में निरुद्ध से मुझे तुम बाहर जैसी माने व्योग प्राप्त कराई हुई सी दिखती हो इति अलम हे प्रिय अब ऐसा क्रोध मत करो मत करो किल चलाक्ष माम क्रोधा हे प्रिय क्यों मेरे ऊपर क्रोधा मान क्रोध करती हुई हे हे चंचल नयने नो पिया मेरे पास में तुम नहीं आती हो भवतीच सांप्रतम आप इस समय सांप्रतम माने इस समय क्यों मेरे पास में नहीं आती हो मान से विभुतया समागता मेरे मन में विभू रूप में आप विराजमान हो पांतो पहले मेरे हृदय में विभू रूप में तुम विराजमान थी पांतो वाह्यम इह में निदय से मुझे अब बाहर में वियोग प्रदान करती हुई निरुद्य माने रोक रही हो वाह्यम एव में निरुद्य मुझे बाह्य रूप में तुम नुर्ण... रोकती हुई विराजमान हो रही हो वायम में मन मुझे बाहर निकाल करके अपने हृदय से जो मेरे हृदय में ही विभुरूप में पहले विराजमान थी वो वायम यह मैं निरुद्य थे मुझे बाहर रोकती हुई विराजमान हो रही हो अर्थात में आपसे व्योग प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहा हूं जो सर्वदा मेरे हृदय में विभू होकर के मेरी स्वामनी होकर के विराजमान थी आज मुझे ही वाह्यम यह मैं निरुदय वो आप मुझसे मेरे हृदय से बाहर बोग प्रदान करती हुई मुझे निर्दय माने दुख दे रही हो मुझे व्याकुल कर रही हो इति अलम हे प्रिय अब ऐसा मत करो किल किलचलाक्ष मां क्रोधा हे चंचलाक्ष अब मेरे ऊपर क्रोध मत करो मत करो नोपयात भवती सांप्रतम आप मेरे पास में अभी भी क्यों नहीं पधार रही हो क्यों नहीं पढ़ा रही पधारेयो सुंदोपि या तबती सांप्रतम इस मेरे पास में आप नहीं पढ़ा रही हो नहीं पधारेय दक्षिणे अहम अनशम बराननेम पुनश्चल वाम पद्धति हे वरानी हे परम सुंदरी दक्षिण अहम अनिशम मैं तो सर्वदा दक्षिण बन करके मैने अनुकूल बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूं मैं दक्षिण नायक होकर के अनुकूल नायक होकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं दक्षिणो अहम अनुशम अनुशम मन सर्वदा हे वरानन हे सुंदर मुखवाली श्री के मैं सर्वदा दक्षिण होकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं परंतु तुम पुनश्चल से बहुम फिर आप मेरे प्रति बामता क्यों धारण कर रही हो मेरे प्रति बामता को क्यों धारण करती हुई विराजमान हो प्राण मूल उभियों मेलनम प्रिय आप अच्छी तरह से जानती हो कि उभयो प्राण मूलम हम दोनों के प्राण का आधार क्या है मेलनम मिलन ही हम दोनों के प्राणों के धारण करने का एकमात्र आधार है मूल मतवा अरे विधाता अब तू क्या करना करना चाहता चाहता है है अर्थात हमको प्रदान करके विधाता कुछ और ही क्या करना चाहता है क्या ऐसा मत कर ऐसा मत कर हा विधि अरे विधाता तुझे है कि मतवा विधास्ती तू अन्यथा क्या कर डालेगा अर्थात ऐसा मत कर ऐसा मत कर पुनः दक्षिणो अहम दक्षिण माने मैं सर्वदा आपके अनुकूल होकर के विराजमान हूं अनुकूल नायक हैं, तो माने सर्वदा। हे हे सुंदरी मैं सर्वदा आपके अनुकूल हूं और तुम पुनश्चल वाम पद्धति परंतु तो आप जाने क्यों वाम पद्धति को बामता को धारण करके विराजमान हो प्राण मूल व्यवस्था मिलनम हम दोनों का मिलन ही प्राण का एकमात्र आधार है हमारे जीवन का आधार परस्पर मिलना ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है हा विधि के अथवा विधा से अरे विधाता अब आगे तू क्या करना चाहता है अथवा मने अन्यथा अरे विधाता तू आगे भला क्या करना चाहता है कुछ अन्यथा ही करना चाहता है क्या मानो विधाता को उल्हाना दिया जा रहा है ये अतिशय व्याकुलता में ये वचन और अति असोक्ति के वचन हैं कि अरे विधाता तू क्या करना चाहता है अथवा में किम अथवा विधा से यह क्या करना चाहता है ये अतिश्योक्ति अन्य पहले सब में स्वभावोक्ति और किम अथवा विधा इसमें आ, ये अशोक्ति ये अलंकार सालु हतमा त्यजेत अंत तथुन लक्ष्यसे चित्त मित मिथि संप्रधारण द्राग अथ प्रणय भाजनम कुरु समय मानो कोई सखी यह कह रही है या सुंदर का चित्त ही ये कह रहा है श्यामचुंदर मनी मन में कह रहे हैं कि हाय साप्रिया प्रिया हंत माम त्यजित ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो प्रिया मुझे त्याग कर दे साप्रिया माने वो प्रिया नखलो हंत माम मुझे कभी त्याग ही नहीं कर सकती है अंत के तद अव लक्ष्य से तद अव माने अभी अभी तद अंत के लक्ष्य से मैं उन प्रिया को अपने पास ही देखूंगा शिव प्रिया जल्दी ही मुझे मिलेंगी वो प्रिया मेरा कभी भी त्याग नहीं कर सकती हैं ऐसा विवेक के द्वारा विवेक रूपी सखी के द्वारा धैर्य दिए जाने पर मैं चित्तम इतम इत सम्रधारण मैं चित्तम इथम इथमिति मेरा चित्त इथमिति ऐसा ही है ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा इथमिति मैने ऐसा ही होगा ऐसा संप्रधारणम ऐसा मेरा चित्त कई बार विश्वास करता है चित्तम मने मेरा चित्त इथमिति ऐसा ही हो ऐसा ही हो इति संप्रधारणम ऐसा धारण करते हुए विराजमान होता है द्राग अथ प्रणय भाजनम करो इस तरह मैं अपने चित्त को किसी समय संभाले किसी तरह संभाले हुए हूं हे प्रिय द्राग अथा प्रणय भाजनम करो आप जल्दी से मुझे प्रेम की पात्रा बनाओ प्रणय भाजनम करो मुझे अपने प्रेम का पात्र बनाओ पुनः सुन लो मेरे हृदय में बार बार ये विश्वास है के सा प्रिया न खलो हंत माम तेजित वो प्रिया मुझे कभी त्याग नहीं करेंगी अंत के माने अरे मेरे मन तू उन प्रिया को अपने पास में अजुनै लपस्य अभी प्राप्त करेगा चित्तम इतमित संप्रधारणम ऐसा इथमिति मैं अपने चित्त में यह कहते हुए कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ऐसा कहकर के अपने चित्त को संप्रधारण मैं अपने चित्त को धैर्य प्रदान करता हूं थामना चाहता हूं चित्तम इतमित ऐसा ही हो ऐसा कहते हुए संप्रधारणम मैं चित्त को संभालता हुआ विराजमान होता हूं अतः हे प्रिय अब ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगा देर मत करो देर मत करो जल्दी पधारो द्राक अथ प्रणय भाजनम करू द्राक मानी शीघ्राक मानी शीघ्रे प्रिय शीघ्र ही मुझे आप प्रणय भाजनम करो अपने प्रणय का पात्र बनाओ तन निजाम सुमुखी वृंद काटवीम एवं इमाम अथा ब्रज अथ आब्रज इसलिए हे सुमुखी हे सुंदरी तृंदाटक वृंद काटवीम अपने इस वृंदावन में वृंदावन का दर्शन करने के लिए भिक्षु तुम इमाम इस इमाम वृंदाटमी भिक्षु तुम हे सुमुखी अथ आप ब्रजो जल्दी से आप प्रस्थान करो वृंदावन में वृंदावन का निरीक्षण करने के लिए हे श्री स्वामी आप जल्दी से आगमन करो आगमन करो तो हे सुमुखी अपनी इस इमाम बृंदकावटरी इस वृंदावन का वीक्ष तुम निरीक्षण करने के लिए अथा ब्रजो जल्दी से आप आगमन करो आगमन करो अत्रचेनमय चैन मय तमाल सारिणीम दृष्टि ते बदानता अत्रचेनमय चैन मय तमाल सारिणीम दृष्टि अर्पयसी यहां पर मेरी इस तमाल सारिणी मेरी इस तमाल बी थी इनको ऊपर आप यदि चेत दृष्टि अर्पयसी यदि इस तमाल पंक्ति के ऊपर भी आपने दृष्टि डाल दी मेरे द्वारा पाली गई ये तमाल की वृंदावन में जो पंक्ति है जिसको मैंने बोया है या पाला है ऐसी इस तमाल की सारणी माल की यह जो पंक्ति है इस पंक्ति के ऊपर भी यदि तुमने दृष्टि डाली अथवा मैं जहां पर विराजमान हूं इस कमाल के मार्ग के ऊपर भी यदि तुमने दृष्टि डाल दी तो ते बदान्यता हे प्रिय आपकी उदारता ही कहलाएगी ये आपकी अत्यंत अत्यंत उदारता ही कहलाएगी अत्र माने इस वृंदावन में चेत माने यदि मई मेरे ऊपर अथवा तमाल सारिणीम जो तमाल की सारिणी माने पंक्ति है इस तमाल की पंक्ति के ऊपर दृष्टिम अर्पयसी यदि आप अपनी दृष्टि डालती हो तो ते बधान्यता मुझे ऐसा लगेगा कि आप परम उदार चित्ता हो करके ही विराजमान हैं इसलिए प्रिय इस वृंदावन में आप अपनी दृष्टि को डालो ऐसे श्री श्याम चुंदर ने अपने प्रार्थना को की अपनी प्रार्थना की और आगे इसी अब श्री श्याम चंदर की क्या दशा हुई उस दशा का वर्णन कर रहे हैं कि इति उदीर्यो ऐसे श्री श्यामचंदर कह करके परिघूर्णता मुना मूर्खित होकर के वही विराजमान हुए अरी सखी अब तुझे देर करने की जरूरत नहीं है जल्दी से तू श्याम के साथ में श्याम के पास में अभिसार कर अभिसार कर, ऐसा कह कर के श्री नांदी मुखी जी ने श्याम के संवाद श्याम के जो संदेश हैं, श्याम ने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना संदेश को श्री विश्वानंद के पास में भिजवाया और श्याम ऐसा कहते कहते आप तमाल वृक्ष जो है उन तमाल वृक्ष का सहारा लेकर के वहीं मूर्छित होकर के कहीं विराजमान हो गए हैं इसलिए देर करने चंपकलता जो है वो चंपकलता का आश्रय लेकर के तमाल वृक्ष नहीं चंपकलता चंपकलता का आश्रय लेकर के श्याम सुंदर वहीं मूर्छित हो गए हैं इसलिए जल्दी चल जल्दी चल ऐसे श्री नानी मुखी जी प्रार्थना करती हुई विराजमान हो रही हैं अब श्याम सुंदर अभिशार करने के लिए पधारेंगे वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गो श्री राह रम